नय पत्रिका विन्यावली राो राम सुसाम सोनी चने हना तो, तो, ना तो ऐते अनादर हूँ तेत नहा जोड़े नये नाते नेह फोकट फीके देह के दाहक गाहक जी के अपने अपने को सब चाहत नी को मूल दुहू को दयालु दूलहसी को जीव को जीवन प्राण को प्यारो सुख हूँ को सुख राम सो बिशारो कियो करे गो तो से खल को भलो ऐसे सुसाहब सोत कुचाल क्यों चलो तुलसी तेरी भलाई व्यज हूँ बूझ राढ राउत हो फिर कय जूझ अरे नीच तूने ने श्री रामचंद्र जी सरीखे सुंदर स्वामी से न प्रेम ही किया और न संबंध ही जोड़ा परंतु इतना अनादर करने पर भी उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा तूने जन्म जन्मांतर में नए नए नाते और नया नया प्रेम जोड़ा सो सब व्यर्थ और निरस्त थे तथा उल्टे तेरे शरीर के जलाने वाले और प्राणों के ग्राहक थे अपना और अपनों का तो सभी भला चाहते हैं किंतु दोनों की भलाई के मूल तो एक से जान की वल्लभ ही हैं वह जीवों के जीवन है प्राणों के प्यारे हैं और सुख के भी सुख हैं ऐसे श्री रामचंद्र जी को तूने भुला दिया जिन्होंने तेरा सदा भला किया और आगे भी जो भला ही करेंगे अरे ऐसे सुंदर स्वामी के साथ तू इतने कुचाले क्यों चला रे तुलसी यदि तू तु अब भी समझ जाए तो तेरा भला हो सकता है क्योंकि बार बार लड़ने से कायर भी सूरवीर हो जाता है जो तुम त्यागो राम हो तो परिहरि पाय न्यागो परिहरिरागो सुगद सुप्रभु तुम सो जग मही चरनाहि नयन जड़ जीव ईशर गुराया तुम मायापति बस माया तो को जो को तो तुम जो पै को तुलसी बिन मोल बिका तो हे राम जी यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मैं और किसके साथ प्रेम करूं आपके समान दुख आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी इस संसार में आज तक न कानों से सुना है न आंखों से देखा है और न मन से अनुमान में ही आता है हे रघुनाथ जी मैं जड़ जीव हूं और आप ईश्वर हैं आप माया के स्वामी हैं माया आपके वश में है और मैं माया के वश होकर रहता हूं मैं तो एक कृतघ्न भीखमंगा हूँ और आप बड़े उदार स्वामी हैं मैं आपका कुपुत हूँ और आप हित करने वाले माता पिता हैं भाव यह है कि लड़का कुपुत होने पर भी माँ बाप उसका हित ही करते हैं ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन पोषण ही किया करते हैं यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता तो यह तुलसीदास बिना ही मोल उसके हाथ बिक जाता परंतु आपके सिवा मुझ सरीखे नीच को कौन रखता है अतः मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा भय उदास राम मेरे आसरावरी आरत स्वारत सब कहे बात बावरी देवन को दानी घन कहाताह चाहिए प्रेम ने के निे चातक तक मीनते ते नला भलेस पान पुण्य पीन को जल बिन थल बीच बिन मीन को बड़े ही की ओट भले बाचिया छोटे हैं चलत खरे के संग जहा तहा छोटे हैं यही दरबार भलो दाहिन बिहुदान दाहिने हु को मोको सुबदायक भरोसो राम नाम को कह तनसानी नाथनी की है जानत कृपा निधान तुलसी के जी की है हे राम जी आप चाहे मुझसे उदासीन हो जाएं पर मुझे तो आपकी ही आशा है मेरे ऐसा कहने से आप नाराज ना होइएगा आर्थ अथवा स्वार्थी तो पागलों की सी ही बातें किया करते हैं भाव यह है कि आप जो नित्य अपने जनों पर कृपा दृष्टि रखते हैं उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि आप चाहे उदासीन हो जाएं और मेरे लिए यह अभिमान की बात कहता हूं कि मुझे तो आपकी ही आशा है यह पागलों की सी बातें ही तो है जो मेघ पानी का दान करता है सारे प्राणियों की रक्षा करता है उसे किस वस्तु की कमी है पानी देकर जीवन की रक्षा करने वाले मेघ को क्या चाहिए परंतु प्रेम का अटल नियम निभाने के कारण पपीहे की ही सराहना होती है भाव यह कि मेघ पपीहे को बिना ही किसी स्वार्थ के स्वाति का जल देता है इसमें उदारता मेघ की ही है परंतु दूसरी ओर न ताकने के कारण सराहना चातक की हुआ चाह करती है पवित्र और पुष्ट करने वाले जल को मछली से लेस मात्र भी लाभ नहीं है पर मछली के लिए जल को छोड़कर ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ वह अपने प्राण बचा सके भाव यह कि वह जल को छोड़कर कहीं भी जीवित नहीं रह सकती इसी प्रकार आपको मुझसे कोई लाभ नहीं परन्तु मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ आपके अपने शरण में रखना भी होगा और तारीफ भी मेरी ही होगी मैं आपकी भलैया लेता हूं। देखिए बड़ों के सहारे ही छोटे सदा भजते आ रहे हैं जहाँ तहाँ खरे सिक्के के साथ खोटे भी चला करते हैं भाव यह है कि आपके सच्चे भक्त असली सिक्के हैं और मैं पाखंडी नकली सिक्का होने पर भी आपके नाम की छाप से भवसागर से तर जाऊँगा आपके दरबार में भले बुरे सभी का कल्याण होता है चाहे कोई आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो जैसे विभीषण सम्मुख था तथा रावण विमुक्त था पर दोनों ही मुक्त हो गए हे श्री राम जी मुझे तो केवल आपके कल्याणकारी नाम का ही भरोसा है हे नाथ कह देने से सब बात बिगड़ जाएगी सारा भेद खुल जाएगा इससे मन की मन ही में रखना अच्छा है फिर आप तो कृपा निधान तुलसी के मन की सब जानते ही हैं कहा जाऊ का सो कहो कौन सुने दिन की त्रिभुवन तू तो ही गति सब अंगहीन नकी जग जग देश घर घर घने रे हैं निराधार के आधार गुन तेरे हैं गजराज काज खगराज तज धाजो को मोसे दोष कोस पोसे तो माज जाजो को मोसे कूर काजर कुपुत कौड़ी याद के किसे बहुमोल तय कर या गिध श्राध के तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी प्रभु के बिलम्ब अम्ब दो सुख जनेगी कहाँ जाऊं किससे से कहूँ कौन इस साधन रूपी धन से हीन दीन की सुनेगा मुश्रीकें सब तरह से साधन हीन की गति तो तीनों लोकों में एकमात्र तू ही है यो तो दुनिया में घर घर जगदीश भरे हैं सभी अपने को ईश्वर कहते हैं पर जिसके कोई आधार नहीं उसके लिए तो एक तेरे गुण समूह का गान ही आधार है भाव यह है कि तेरे ही गुणों का गान कर वह संसार सागर को पार करता है गजराज को छुड़ाने के लिए गरुण को छोड़कर कौन दौड़ा था जिसने मुझ जैसे पापों के भंडार का भी पालन पोषण किया ऐसा एक तुझे छोड़कर और किसको किस माता ने जना है मुझ जैसे क्रूर क्रायर कुपुत और आधी कौड़ी की कीमत वालों को भी हे जटायु के श्राद्ध करने वाले तूने बहुमूल्य बना दिया बलिहारी तुलसी की बिगड़ी हुई बातें तेरे ही बनाए बन सकेगी यदि तूने मेरा उद्धार करने में देर की तो फिर वह देर रूपी माता दुख और दोष रूपी संतान ही जनेगी भाव यह कि तू कृपा करके शीघ्र उद्धार न करेगा तो मैं पाप और दुखों से ही घिर जाऊंगा।